ब्रह्म सखी शब सुबुद्धि में लग गया ये सूत्र असम्बु में उपधा संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है अभी उपधा कौन हुआ इसमें हाँ न के पूर्ववर्ती है उपधा सर्वनाम स्थानी चम्बु करता है नांतस्य उपध्या दीर्घ असम्बु सर्वनाम स्थान सम्बुधि पर हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा सर्वनाम स्थान पर हो सुस आउ आम आउट सम्बुद्धि में नहीं लगेगा उपाध्याय को दीर्घ होगा तो बन जाएगा सखान अगे सुख सु का सकार ही और अपृत संज्ञा किसकी होगी सकार अपृत एक प्रत्यय से सकार की अपृत संज्ञा हुई अपृत संज्ञा होने पर ही सूत्र लगेगा भ्यो दीर्घा श्रुति दीर्घो योगापदंताच परुतिषपृक् हलुप्यते तार्ण तार्ण हल लुप्यते आप हल घिअप गिआपेको निचुभ्य ब कहां से आ गया झलम जसंत व हो गया हलंग आप व्यो दीर्घात दीर्घ हो हाल कभी दीर्घ होता है हाल हल व्यंजन हो नहीं होगा इसलिए घी आप दोनों का ही विशेषण होगा गी और आप घी तो दीर्घ है आप भी दीर्घ है किन्तु कभी कभी ह्रस्य हो जाता है गोस्त्री और रूपसर्जन से आदि सूत्रों के द्वारा ह्रस्व हो जाएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा दीर्घ होगा तो लगेगा जी और आप दीर्घ होना चाहिए उससे पर अप्रुतम हल अप्रूतहल भी फिर किसके है सुति सी सु औज में सु तिप तस् में ति और शिव सी इनमें अप्रुतहल एक सीज़ प्रत्य सीज़ का भी सकार बचेगा तो उसको नहीं ले सकते सु और के सहचरित होने से विभक्ति लेना पड़ेगा सुप की विभूति संज्ञा है किस सूत्र से विभूति संज्ञा है क्या सूत्र है सुपतिगो विभूति तो विभक्ति सी लेंगे तो सीच नहीं ले सकते सु तीप तीप सिप का सी परम यहाँ देखो दीर्घ का दीर्घ नहीं हलंत से पर दीर्घो यो ज्ञा तदंताच गि आप दीर्घ हो तो तदंत से पर सूतीसी इति तद अपृतम हल लुप्यते अभी सखन अगेरे सखान हो गया दीर्घ होने के बाद हलंत है सखान शब्द हल कौन है तो हलंत हो गया हल अंत्य से हलंत से पर दीर्घ ये होंगे आप यहाँ दीर्घ कौन है ये है आप है आप है सकान में जो आ है तो है गी है या आप है आप भी नहीं गी नहीं आप प्रत्यय जहां स्त्रीलिंग शब्द होता है आप आ कहीं रहेगा तो सब आप नहीं है आ तो है आप नहीं है गि नहीं आप भी नहीं तो सो लगेगा हाँ घी आप दीर्घ हो तदंत लगेगा और भी लगे। यहां हलंत भी लगेगा यहाँ हलंत निमित्त है हलंत गियंत गी, आवंत सोई नहीं होता है अलग अलग है गियंत आवंत तो अजंत हो जाएगा घी रहेगा तो ई रहेगा आप रहेगा तो आ रहेगा इसलिए हलंत से पर हो यहाँ सूती सी यहाँ सू ती सी तीनों है क्या क्या है सकार या अप्रूत हल अपुत किस सूत्र से अपृत कालपति हो गया हल अभी नकार का लोप हो जाएगा एं? किसका लोप हुआ हाँ हलंत से पर सु का लोप हो जाएगा लोप होने हो पर क्या रहेगा सखान सकान होने के बाद ये सत्य तो लगेगा न लोप प्रातिपदिकात लो प्रातिप्ञक य पदम नस्य नोप न लोप प्रातपदिकांत लो लो इसमें कितने पद है दो, दो ही अधिक नहीं तीन हो गया द्वितीय पद कौन है द्वितीय पद है प्रातिपदी द्वितीय पद क्या है द्वितीय पद लोप प्रथम पद क्या है तृतीय पद हाँ ये सिद्धांत कमित्वी तो आएगा ना और प्रातिपदिक दोनों लुप्त षष्टी अंत है ना भी षष्टी अंत है प्रातिपदिक भी ष्टी अंत है अंत से न से लोपः प्राप्त के अंत नकार का लोप होगा न और प्रातिपदिक दोनों षष्टियंत चार पद हो जाएगा लुप्त तो। षष्टियंत ऐसे लोप करके प्रयोग किया गया वैदिक सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छैया डाड्याया जा वैदिक छंदोवत पाणिनि महर्षि के सूत्र में ऐसे प्रयोग है छंदोवत तो यहाँ नौ का आगे षष्ठिका प्रातिपदिका के ष्टि का लोप होकर के लिखा है प्रातिपदिक प्रातिपदिकज्ञकम यथ पदम जो पद प्रातिपदिक प्रातिपदिकज्ञक हो तदंत से न से उसके अंत का लोप होगा तदंत में त अंत प्रातिपदिक संज्ञक पद होना चाहिए क्योंकि पद अधिकार में सूत्र है तो पद के साथ प्रातिपदिक का संबंध करना है प्रातिपदिक संज्ञा कम यित उसके अंत का लोप होगा पद है और प्रातिपदिक भी है सखान ये सखी प्रातिपदिक था वो सखान बन गया सखान प्रातिपदिक है और पद है क्या शुभ तिंग अंतम पदम पद संज्ञा भी है शुभ का तो लोप हो गया लोप होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यलक्षण करके सखान शब्द पद है और प्रातिपदिक भी है राम शब्द का द्वितीय भोजन क्या बना था रामान वहाँ भी नकार का लोप हो जाना चाहिए न लोप प्रातिपदिका अंत प्रातिपदिका नहीं पद जो रामान तो पद है प्रातिपदिक क्या था राम रामान प्रातिपदिक है क्या इसलिए प्रातिवेदिक नहीं होने से लोका लोप नहीं होता तो के है यहाँ तो प्रातिपदिक है प्रातिपेदिक सखी था सखी के इकार होकर के दीर्घ होकर सखान बना वो सखान ही प्रातिपदिक है और पद संज्ञा हो गया प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम तो यहाँ सखान शब्द है प्रातिपेदिक संज्ञा कम पदम प्रातिपदिक भी है और पद भी है उसके अंत नकार का लोप हो जाएगा लोप पर क्या रहेगा सखा और सखा की अभी पद संज्ञा होगी किस ती तो तो हो हो सु में प्रत्यय लोपे क्या लोप है प्रत्यय किसका लोप सु सु का सुप सु सखा बन गया आगे अव आने पर प्राति क्या है सखी अग्रे औखु रुद्ध सख्यु रंगा परम वर्जम् सर्वनाम संबुद्धिवर्ज्यु असंबुद्ध सख्यु अलग पद असंबुद्ध अलग पद सख्युअ सखि के अंग सखी पंचमी हो सत सख्यु अंगात परम संबुधि सर्वना हाँ पंचमी सखी जो अंग है उससे पर सर्वनाम स्थान नित्यवत सबुधि वर्जम संबुद्धि में ये सूत्र नहीं लग गया संबुद्धि को छोड़ करके सर्वनाम स्थान सर्वनाम स्थान कौन है सुड़ा सु सुड़ सुस सुट है सु अम औट ये सब की क्या संज्ञा होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा सखी शब्द है सखी शब्द की सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम स्थान संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी हाँ प्रत्येक जो सर्वनाम स्थान कौन है सुठ सु औस शु अम ये सर्वनाम स्थान सखी शब्द की सर्वनाम स्थान संज्ञा है तो सर्वनाम संज्ञा है सखी शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी क्यों नहीं होगी सर्वाधिक नहीं आता हाँ घी संज्ञा क्यों नहीं होगी अ सखी कह करके सखी को निषेध कर दिया सर्वनाम स्थान नित्यवत जिसका न ईत हो उसको कहते नित्य ये सुजस अमौट ये नित्य नहीं है इसमें कोई नौकारज्ञा नहीं हुई तो भी नित्यवत हो जाएगा नित्य जैसे अर्थात नित पर में रहने पर जो कार्य होता है वो कार्य यहाँ भी हो जाएगा नौकार तो होने वाले नित्य प्रत्यय पर में रहते जो कार्य होता है कार्य यहाँ होगा इतने कर नित्यवत कर दिया ये अतिदेश सूत्र है नित्यवत नित्य जैसे नित्य नहीं नित्य जैसे करता है अतिदेश सूत्र है अच्ण नीति अजंतांग से वृद्धिर्ति नीति चरे अच्छ्यंते नीति अय आगे इथ इतनी इत पर हो नीति पर हो इति नीति पर, इत पर अजता को वृद्धि हो जाएगी क्या प्रातिपद प्राति प्राति प्राति है सखी अजंत अंग संज्ञा होगी सखी कि किस तरह से ये मालूम नहीं सबको बोलते सब किसकी अंग संज्ञा होगी सखी शब्द की अजंतांगे अजंतांग से वृद्धि नीति पर इंती और नीति यहाँ नित्य तो नहीं किन्तु नित्य बोया तो नित्य पर जो कार्य होगा तो अजंतांग की वृद्धि होगी सखी शब्द की क्या होगी वृद्धि ये सूत्र संज्ञा करेगा या विधान करेगा विधान करा वृद्धि क्या विधान करता है पूरा सखी को हटा करके उसके स्थान पर वृद्धि आदेश करना चाहिए क्या लिखना चाहिए वृद्धि और वृद्धि आदेश वृद्धि संज्ञा हो गई ना व्याकरण में जो संज्ञा जिसकी हो गई वो नाम लेंगे तो संगी की उपस्थिति होगी वृद्धि संज्ञा हो गई वृद्धि संज्ञा किसकी हुई आ ऐ औ तो आ ऐ औ तीनों की प्राप्ति होगी किन्तु स्थानीय क्या है अजंत अंग अजंत अंग कौन ई है या सखी है सखी अजंत अंग है अजंत है अजंत सखी है? है या ई है ई अजंत है नहीं नहीं अजंत नहीं ई तो अज है अजंत है सखी जो अजंत है वो अंग है क्या सखी अंग है या ई अंग है हाँ सखी जो अंग है वो अजंत है तो अजंत अंग कौन हुआ सखी पूरा सखी को ही वृद्धि होनी चाहिए किंतु अलोन्त्य ष्टी निर्दिष्ट अनुसार अंत्यल ई को ई क्यों वृद्धि आदेश होगा ई के स्थान पर वृद्धि होने पर क्या होगा ऐ स्थान्तरतम ई के स्थाने तालु आ का स्थान में तालु आलु को कोई है है कंठ तालु है तो अतालु है तो ऐ आदेश हो जाएगा सखी के को क्या गया। आगे प्रत्यय क्या है सखई अगरे लगे नहीं कौन अक से पर हो तो अक तो पहले था ई किंतु वृद्धि हो से अ हो गया तो प्रथम है पूर्व सोना नहीं लगे तो सखई के आगे औ होने पर एचो यब आया वह आई को हो जाएगा आय सखायऊ बनिएगा क्या बन गया पहले क्या बना था सखा शक्खा, सखाय जस आने पर सखी अग्रे जस ये सर्वनाम स्थान है क्या जस सर्वनाम स्थान होने पर नीतिवत हो जाएगा कौन नीतिवत होगा सखी नीतिवत होता है कौन होगा जसनीतिवत होगा जसनीतिवत होगा तो साक्षी शब्द की अंग संज्ञा होगी किस सूत्र से सखी शब्द अजंत है कि क्या तो क्या सूत्र लगे अचुनिति अचुणिति से अलंत्य परिभाषा लगा करके इकार के स्थान पर वृद्धि आदेश स्थानांतरतम करके ई क्या होगा ऐ सखई अगर अस सखई के अगर क्या है एच भाव लगेगा आयादेश जाएगा रुत्तो भी सका, सकायो, सका अभी सूत्र लगे अनंग सऊ सुवाने पर अनंग सव लगाया नहीं, उसमें दिया असंबुद्ध हो ये सम्बुधिया हुई संबुद्धि के सूत्र से संज्ञा होगी संबुद्धि एक अवचन संबुद्धि तो आने पर लगेगा अनंग सऊ और सखु असम्बु हो लग जाएगा नित्य तो नहीं होगा तो सखी के आगे सूर रहने पर क्या सूत्र लगेगा रस्वस्य गुना सम्बुद्धि पर रहते हरि शब्द में आया था ह्रस्वांत हे ह्रस्वस्य गुण हो जाएगा इकार हो जाएगा हे सखे अगर सु का सका रहेगा उसको लोप करने के लिए सूत्र क्या है एंग रस्वत संबुद्धे का लोप हो गया हे सखे औ आने पर क्या होगा सकी अगर उ, यहां क्या नितिवत तो होगा सर्वनाम स्थान संबुद्धि है या नहीं है संबोधन का बना रहे हैं प्रथम भी तो होगी संबोधन बना रहे है आने पर सखुरा संबोध सूत्र से नितिवत तो होगा है क्या को सुनने सुनाई पड़ता है ना नहीं उत्तर नहीं देते कोई क्या नितिवत हो जाएगा संबुद्धि नहीं है संबोधन तो है सम्बुद्धि संबुद्धि कौन है एक वचन औ एक संबुद्धि है औ संबोधन नहीं सम्बु इसलिए यहाँ नित्व हो जाएगा नहीं होगा नित्यवत होने पर अचूर्णित लगेगा लगने पर सखी के ई को क्या होगा अहि वृद्धि होने के बाद फिर अहो क्या कह चु क्या रूप बनेगा हे सखायो सखायऊ संबोधन में बने हे सखायो हाँ जस में क्या बनेगा हे सखाय बने क्या रूप बनेगा अभी सखा सखायो सखायो हे हे सखायो दी अभी तुम्हें सखी अगर अम अमान्य अभी इसकी सर सर्वनाम स्थान है क्या लगेगा सखुरा समुद्ध हो नीतिवत हो जाएगा अच्छी वृद्धि हो जाएगी एच एव लग जाएगा क्या रूप बनेगा सकायम है सकायम काली सकायम सकायम आगे औ आने पर सकाय ज सस आएगा सख्य अग्रह सस सख्या अग्रह ससने परब नितिवत होगा या नहीं नितिवत करने वाला सूत्र क्या है सखुद्ध हो ये असंबुद्धि है या नहीं असंबु है, है? संबुद्धि तो नितिवत क्यों नहीं होगा सर्वस्थान नहीं इसलिए नितिवत नहीं होगा तो वृद्धि की सूत्र से होगी असणित लगेगा नहीं लगेगा सखी अगर सस कैसा तो लगेगा प्रथम आयो हो पुरोसन तो उसका निषेध करेगा ए नहीं निषेध नहीं करेगा आ, नादी जी क्यों नहीं करेगा इस पर में नहीं है जस का से तो पुरोषण दीर्घ पर क्या बनेगा ए का नहीं सकी सखी शक सक हो जाएगा सर सर सरु विसर्ग हो जाएगा क्या होगा तस्मा छो नौशी सखीन बन जाएगा क्या बनेगा सखीन क्या नकार का लोप कर न लोप प्रातिपदिका तो पुस्तक क्यों देख दो पुस्तक में लोप क्यों होगा ना प्रातिपदिका नहीं प्राथिपदय संज्ञा नहीं होने पर आता है सर्च आया सुज्ञा नहीं होकर के सर्च आया क्या प्रति संज्ञा नहीं प्रातिपदक संज्ञा है या नहीं सखी शब्द की प्रातिपक संज्ञा है किंतु जो पद है सखीन वह प्रातिपदिक नहीं है सखी शब्द तो प्रातिपदिक है ओ नकार वो पद है क्या यes啦. जो सखी शब्द पद है पद क्या है सखीन सखी शब्द इकारांत जो प्रातिपद के है वह पद नहीं जो पद है सखीन वह प्रातिपदिक नहीं इसलिए न लोप प्रातिपदिक सूत्र से, से नकार का लोप नहीं होगा क्या रूप बनेगा शखीन न तो होगा नहीं नहीं अट्कुपम सूत्र से कौन निषेध करेगा पदांत से क्यों लगेगा उसको क्यों परेशानी करना पहले प्राप्त हो तो निषेध करने वाला आएगा अटकुपम प्राप्त कब होगा निमित्त हो रसाभ्याम र और स और स है क्या नहीं उनसे अणत तो प्राप्त ही नहीं तो निषेध क्यों करना प्राप्त हो तो निषेध होता है सखी बन गया तृतीया भी हाँ सखी अगरे आंगो नाश त्रिया नहीं।, नहीं क्यों नहीं दिख्णी लगे घी संग नहीं उनसे नहीं लगा सखी अगरे आ एक चीज से अणु कर दो सीधा क्यारो बने अरे भ्याम में दीर्घ होगा ना नहीं दीर्घ नहीं होगा दीर्घ किस सूत्र से प्राप्त होता सुपीच सुपीच कहाँ पर लगेगा अदंत अध्दन्त अदंत नहीं उनसे सखी भ्याम आगे सखी भी अत भी सही से लगेगा ना नहीं अदंत नहीं है सखी भी तृतीय होगी चतुर्थ में क्या बनेगा सखी अगेरे गे सखी बनेगा घेर गीत लगेगा घी संज्ञा नहीं सखे बन जाएगा क्या बनेगा सखे सखीभ्याम सखीभ आगे पंचमी घसींगस घसीगस में सखी अगर अस सखी अगर अस घेर गी तो लगेगा क्या लगेगा सूत्र है सखी क्या आगे असे क्या सूत्र ये कौन सी लग जाएगा हैं हाँ प्राप्त तो है किंतु नहीं लगेगा क्या कौन लगेगा सखी क्या आगे घसी घसी का अवस आएगा एकोणी तो प्राप्त है किंतु नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा है? है क्या है, है? एकादशी में फलहार क्या था इस सामर्थ्य कम हो गया क्या है क्या पुस्तक देख कर नहीं बताओ क्या करता है पता है उसको वो क्या करता है मालूम हो तो उसको आगे सूत्र देकर बोलने से क्या होगा आगे तो न लूमता से भी उसको बोलो लगेगा यण होगा एकोश से यण होता है ख्यातात्पर्य तो तभी लगेगा यण नहीं होगा तो क्षत्तात्पर्य नहीं लगेगा एकोश यण हो जाएगा यण होगा बड़े डर से कठिन है होगा सब लोग बोलो यण होगा तो आगे चलाएंगे सबको डर होता है कि एक ही आ लग गया तो शुद्ध उपास में चला गया सखी में आगे और कोई सूत्र प्राप्त नहीं से हो जाएगा यौन होने पर प्रातिपति प्राति प्राति क्या हो जाएगा प्रत्यय को छोड़ कर बोलो क्या होगा सख सख है ना ये जो ई खी शब्द हो अथवा तीर शब्द हो पर में घसी से गश का अ रहेगा तो एक ऊंची से यौन होता है मिलने के बाद तो बनेगा मिलने के पहले ई को क्या हो गया य जब खय बन गया खह में अ नहीं है अलग है जब बन जाएगा खह में अकार ऊंचाने के रख करके तभी सूत्र लगेगा ये सूत्र तभी बनेगा खी को जब यौन हो जाएगा क्या बनेगा खी में ई को यौन हो जाएगा तो क्या बनेगा शव क्यों यार खी खी शब्द है एक खी के ई को या करेंगे तो क्या रूप बनेगा क्या बनेगा ऐसे ती के ई को या करेंगे तो क्या होगा तिया देखो त्य आपको कहते है कि योड़ कर बोल तो अ कर बोलो नहीं होगा खी में ई को या करो यकार होता है ना और अचोड़ कर बोलो नहीं बोल सकते उच्चारण के लिए इसी सूत्रकार ने भी जानता है जानते हैं कि ये लोग उच्चारण नहीं कर पाएंगे इसे खय और में एक और जोड़कर रखा है सूत्र में क्षत्यात पर क्षितिशबदाभ्याम खीतिशब्दाभ्याम कृतयनादेशाभ्याम परसिंगस रत उ देखो कत्यात परस्य कितने पदे दो पदे पहला है क्यारत ख और त्य में समाह कर दिया पंचमे तो कत्यात आगे परस्य ख त्य कहा से आएगा खी ती के ई को यण करेंगे तो क्या बनेगा हैं है की अथवा ती के इकार को यण करें तो क्या बनेगा दीर्घ रहेगा तो यण होगा है खी दीर्घ हो तो आगे अ रहेगा तो यौन होगा हाँ इकोस में ई कहा गया ह्रस्व दीर्घ प्रत कुछ हो है सवन का ग्राहक हाँ सवन क्या होता है ये ईद सवर्ण चाह प्रत्य सूत्र से सवर्ण का ग्राहक ई ह्रस्व दीर्घ होने पर यौन हो जाएगा इसे सूत्र में तो क्ष त्य कहा क्यों तो खत्य बनेगा कैसे खी हो अथवा ती हो रस्व खी हो अथवा ती हो पर में घसीग रहेगा तो ई को हो जाएगा यण किस सूत्र से ये को उन्नीस यण होगा देखो वो दिया है खीती शब्द खीती, खीती एक अलग शब्द नहीं एक खी और एक ती दो शब्द क्या शब्द है खी और ती सखी में खी है और पति में ती आएगा खी अगर कहीं दीर्घ हो तो कि और ती हो तो भी अणु कर देंगे ह्रष हो तो बने दिर्गा क्या बनेगा दीर्घ हो तो क्या बनेगा क्या बनेगा ती शब्द को ह्रष हो तो पर रहते त्य दीर्घ हो तो भी त्य तो कि शब्दा शब्दाभ्याम कृत यणादेशाभ्याम जब यणादेश कर दिया उसके बाद ये सूत्र लगेगा यणादेश जब तो नहीं करेंगे खतरात्पर्य से सूत्र नहीं लगेगा कृत कृत यणादेश यणादेश यो हो शब्द यो हो तो तव हो ताभ्याम जब यौादेश कर दिया ईकोण सूत्र से यौनादेश हो जाएगा उसके बाद ये सूत्र लगता है ह्रसो हो दीर्घ हो खेती शब्द अपर रहते यौनादेश हो जाएगा तब क्या मिल जाएगा यौन करने के बाद क्या मिलेगा तय मिलेगा हाँ करने के बाद परस्य उसके आगे क्या मिलेगा क्यों क्या और क्या आगे क्या मिलेगा घसी और गंचमी घसी ष्ट में घसी घसी घस के अस रहेगा पर में अब तो उत्तर में अ तो अह तो ऊ हो जाएगा ये किसको वो करेगा अ को अ को, को होगा घसी घसी के अ को ऊ करेंगे तो प्रत्यय क्या हो जाएगा उसे हो जाएगा प्राथिविदिक क्या है सख सख सख्यु सख्यु सकार गुरुत्विस करख्यु पंचमी बनेगा ष्टी में में बने नहीं बनेगा दोनों बनेगा सख्यु सख्यु पंचमी के भ्याम में अरे में क्या बनेगा सखी व्यायाम सख्य व्याम ष्ठी के भयाम में नहीं ष्टी में षठी क्या है सखी अगर ओस क्या होगा ओसी चला गया ये कौन सी अण सख्यो हो क्या बनेगा सख्यो हो सख्यो के रे आम नोट होगा क्या सूत्र हर नहीं हरा क्या है ह्रस्व ह्र ह्रस्व नद्यापो नोट बोलो हाँ हर नहीं कहना कोई कहते हृस्व क्या कहेंगे हरा ह्रस्व नोट होने के बाद से दीर्घ होगा क्या सूत्र सखी नाम अरुणत्व करने के लिए सूत्र क्या है नरुणत्व करने के लिए तो अटकुपा अरुण वैपूत्र है किंतु निमित्त होना चाहिए निमित्त यहाँ नहीं ऐसे नत्व नहीं होगा क्या रूप बनेगा सखी नाम सखी नाम।, नाम होने के बाद सप्तमी सप्तमी होते क्या है गी सखी अगर अच्छा घे लगे ना नहीं क्यों नहीं लगे घी संज्ञा नहीं क्यों शेसो घे सखी में सखी को छोड़ने के लिए कहा अभी सूत्र औतु इतः पर सखी के इकार से परीक हो जाएगा औ इका, इकार से पर ईद उद्याम से आता है अनुभूति ई के पर गी को औतु हो जाएगा सखी में ये है उसके पर घी है घी को हो जाएगा ओ तू गी के ई को हो जाएगा ओ तो रुचान के लिए सखी अगर अगरे ओ सख्या क्या है औ होने पर एकोण शीण हो जाएगा सख्यो बनेगा शैशम हरिभत कौन से औ में क्या औस में क्या बनेगा सख्यो हो सख्त में बहुत नहीं क्या बनेगा सखी दीर्घ हो जाएगा ना नहीं क्या रो बनेगा सखी सु सखी सु नहीं क्या बनेगा सखी सु प्रत्यय लगेगा हाँ सखी में ई है ईण में आता है तो आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्य सत्व हो जाएगा आदेश है या प्रत्यय है प्रत्यय को सत्व होता है नहीं प्रत्येक को नहीं होता प्रत्येक होता है हाँ प्रत्यय के अवयव होता है सु प्रत्यय है प्रत्यक अवय है प्रत्यय क्या सुकार सकार सकार प्रत्यय है तो आदेश प्रत्यय लगेगा सकार प्रत्यय है क्या सु के सकार प्रत्यय है तो आदेश प्रत्यय लगेगा हाँ प्रत्येक अवयव है इसे लगेगा प्रत्यय को सत्व नहीं होता है आदेश हो अथवा प्रत्येक अवयव हो या आदेश है सु किसके स्थान पर स्व आदेश हुआ प्रत्यय का अवयव है सकार हाँ सकार आदेश नहीं किंतु प्रत्यय का अवयव प्रत हो जाएगा सखी सु बन गया अरे शका, को बोलना सकायो इति प्रथमा हाँ सब लोग को बोलना बोलो फिर एक बार सखा सखाया फिर बोलो सखाया इसमें विसर्ग कितने पूरे रूप में ये थोड़ा रूप लेकर दिखा दो जहाँ जहाँ विसर्ग के रूप लेकर दिखा दो जल्दी चटापट एकदम शीघ्र विसर्ग वाले रूप केवल पुस्तक ढूंढो तो नहीं होगा अपने मन से लिखो नहीं मिलेगा पुस्तक में से कोई कोई पुस्तक को ढूंढते हैं कितने है कितने संख्या भी लिख दो हिसाब को संख्या लिख दो हमें संख्या देख लेंगे आठ हाँ बढ़ जाओ बढ़ जाओ अपने स्थानी बढ़ जाओ हाँ दस कितने लिखा है हाथ उठाओ दस कोई है नहीं नहीं। नौ कोई है कितने नौ एक और कोई दो चार पांच। नौ लिखा है आठ कितने है आठ और सात सात से कम कितने लिखो बताओ सात से कम जितना हाथ उठाओ कितने लिखो हैं सात है। सात से कम कितने हैं हाँ। देखो सखाय कितने रूप बनेगा दो बनेगा सखाय है शखाय दो बनेगा अच्छा उसके बाद में भीष्म तीन है हाँ सखी भी सखी भ्य सखी भ्य और घसी घस में सख्यु सक्यू और दो ओस जोड़ दो न हो जाएगा न हो गया न वाले ठीक हो गए और बाकी आगे पति शब्द है देखो पति सामस एव घिस घी घी संज्ञ का क्या अर्थ है घी घिस का क्या अर्थ है घी घिस का अर्थ घी संज्ञा है तो घी घिस क्यों कहा? घी संज्ञा कहना चाहिए था हम्म। घी घिसा यस्य घी घिसक घी संज्ञा वाला घी संज्ञा य पतिशब्द से सति घी संज्ञा मतलब घी संज्ञक घी का मतलब घी संज्ञा घी नामक एक व्यक्ति चैत्रनामक चैत्रनामक हश्चि अस्ति नाम बाला कोई है जिसका नाम चैत्र है इसी प्रकार घी संज्ञक घी संज्ञा बाले कह शब्द घी संज्ञ क पति शब्द घी संज्ञा कहा अन्य कोई शब्द है घी संज्ञा अस्ती कह हरी शब्द घी संज्ञा कती पति शब्द भी घी संज्ञा के पति संज्ञा घी संज्ञा शेषी सूत्र से पति शब्द की घी संज्ञा प्राप्त है क्या प्राप्त है तो ये सूत्र क्या हो गया व्यर्थ हो गया जो शेषो घसे की सूत्र से पति शब्द की घी संज्ञा होगी बोलो बोलो सोचकर बोलो असखी कहा सखी को छोड़ने के लिए कहा तो पति शब्द की घी संज्ञा होगी किस सूत्र हो से तो जब घी संज्ञा प्राप्त है सिद्धे सत्य आरंभ हो नियमार्थ क्या बोला सिद्धे सत्य आरंभो हो नियमार्थ जब सिद्ध है उसके लिए आरंभ क्या तो नियम करने के लिए नियम क्या है समास नियम सूत्र में दे दिया पति ही समास समाज से सप्तमें तो है पति ही समासे, इतने कहना चाहिए क्या कहना चाहिए पति ही समा से यह नियम करेगा पति शब्द की घी संज्ञा तो होगी किंतु नियम क्या करेगा समास में ही होगी समास नहीं हो तो घी संज्ञा नहीं होगी सूत्र में एवकार नहीं करने पर विचारेगा एवकार नहीं होगा तो क्या करेगा नियम बनाएगा पति ही समास इतने सूत्र होता तो पहले पति शब्द की घी संज्ञा किस सूत्र से प्राप्त थी और दूसरा सूत्र पति समा से जो समा घी संज्ञा प्राप्त थी समास करने पर भी प्राप्त है सिद्ध सत्य आरम्भ नियम करेगा समास एव, समास में ही है एवकार इसलिए दिया है नियम अलग प्रकार ही है कैसे यदि एवकार नहीं होगा नियम हो जाएगा पति शब्द एव समास में पति शब्द की ही घी संज्ञा होगी अन्य की घी घी संज्ञा नहीं होगी श्री हरि में घी संज्ञा नहीं होगी ये संशय हो जाएगा श्री हरि इसकी घी संज्ञा हो गया नहीं तो वहाँ भी निषेध हो जाएगा इसलिए समास पति शब्द <द्याव> की घी संज्ञा कहाँ होगी समाज में होगी केवल पति शब्द हो तो घी संज्ञा नहीं, नहीं होगी अभी ये सिद्ध हुआ ये ये लाभ हुआ शैस सूत्र से घी संज्ञा की प्राप्ति थी किंतु ये सूत्र नियम कर देने से केवल पति शब्द की घी संज्ञा किस सूत्र से होगी केवल पति की घी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा नहीं होगी घी संज्ञा नहीं होने से घी संज्ञा होने पर जो जो कार्य होता था वो कार्य पति में नहीं होगा गीत संज्ञान से कितने सूत्र विशेष लगा था पहला सूत्र क्या है आंगो नास्त्री आम पति में लगेगा नहीं लगेगा तो पत्या बन जाएगा आगे घेर गीति घेर गीति गुण कहाँ कहा था गीत व्यति परते गे में घेर गीत लगेगा नहीं लगेगा पति अगर ए क्या बनेगा पत्ती आगे घसी में घेर कित गुणा होगा नहीं, नहीं होगा यहाँ पति अगर घसींग का अ आएगा अस ये कौन सी यौन होने के बाद सूत्र तो लग जाएगा ख्यात परस्य क्या रू बनेगा पत्यु हु पत्यु हु आदमी ऐसा है में तो कोई कार्य नहीं घी में घी में अच्छा घे लगता था घी संज्ञा है पति अच्छा घे लगेगा तो क्या सूत्र लगेगा अह तो क्या रू बनेगा पत्यो बन जाएगा देखो तो जाए। इतने रूप दिया दिया रूपये रूप कहा होना चाहिए पत्या, दो रूपये ले लो पत्या पते आगे पत्यु पत्त्यु पत्यु शेषम हरीवत नहीं तो पत्या पत्या नहीं लिखेंगे तो वहां भी हरी जैसे हो जाएगा पत्या पति दो रूप है पत्यु दो रूप और पत्यु एक रूप पांच को छोड़ करें बाकी सब हरिबत हाँ इसका रूप बोल दो पति पति पतय हे पते हे पतिम पति पति द्वितीया तृतीया ता